श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 118 सौ जुलाई अठारह सौ ब्राह्मणी के मकान में श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण बाग बाजार की एक शोकातुर ब्राह्मणी के यहाँ आए हुए हैं मकान पुराना है पर पक्का है छत पर बैठने का प्रबंध किया गया है छत पर कतार बांधकर कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं सब उत्सुक हैं कि श्री रामकृष्ण को कब देखें ब्राह्मणी दो बहने हैं दोनों विधवा हैं घर में उनके भाई सपतनिक रहते हैं ब्राह्मणी के एक ही कन्या थी उसके निधन से वह अत्यंत दुखी रहा करती है आज श्री रामकृष्ण पधारेंगे यह सुनकर दिन भर से वह उनके स्वागत की तैयारी कर रही है जब तक श्री रामकृष्ण नंद बसु के यहाँ थे तब तक ब्राह्मणी भीतर बाहर कर रही थी एक कब वे आने में विलंब होते देख वह निराश हो रही थी भक्तों के साथ आकर छत पर बैठने के स्थान पर श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया पास चटाई पर मास्टर नारायण योगिंद्र सेन देवेंद्र तथा योगिन बैठे हुए हैं कुछ देर बाद छोटे नरेंद्र आदि बहुत से भक्त आ गए ब्राह्मणी कब की बहन छत पर आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके कह रही है दीदी नंद के यहाँ खबर लेने के लिए अभी थोड़ी देर हुई गई है आती ही होगी। नीचे एक शब्द सुनकर उसने कहा वह दीदी आई यह कह कहकर वह देखने लगी परंतु ब्राह्मणी नहीं आई थी श्री रामकृष्ण पूर्वक भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं मास्टर देवेंद्र से कितना सुंदर दृश्य है लड़के बच्चे पुरुष स्त्री सब लोग कतार बांधकर खड़े हुए हैं सब लोग इन्हें देखने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और इनकी बात सुनने के लिए देवेंद्र श्री राम कृष्ण से मास्टर महाशय कहते हैं नंद बसु के वहाँ से यह जगह अच्छी है इन लोगों में कितनी भक्ति है श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं अब ब्राह्मणी की बहन कह रही है दीदी वह आ रही है ब्राह्मणी श्री राम को प्रणाम करके कुछ सोच न सके कि क्या कहे वह अधीर होकर कहने लगी अरे देख इतना आनंद मैं कहाँ रखूँ बताओ री, जब मेरी चंडी आती थी सिपाहियों को साँस लेकर और वे लोग रास्ते पर पहरा देते थे तब भी तो मुझे इतना आनंद नहीं हुआ अरे अब मुझे चंडी का दुख जरा भी नहीं है मैंने सोचा था जब वे नहीं आए जब तब जो कुछ आयोजन मैंने किया सब गंगा में फेंक दूंगी फिर कभी उनसे श्री राम कृष्ण से बोलूंगी भी नहीं जहां आएंगे आड़ से एक बार देख भर लूंगी बस चली जाऊंगी जाऊं सबसे कहूं तुम आकर मेरा सुख देख जाओ जाऊं योगिन से कहूं मेरा सुख देख जा, देख जा मारे आनंद के अधीर होकर ब्राह्मणी फिर कहने लगी खेल लाटरी में एक रुपया लगाकर किसी कुली को एक लाख रुपए मिले थे एक लाख रुपए मिले हैं सुनकर मारे आनंद से वह मर गया था सचमुच मर गया था अरे मेरी भी तो वही दशा हो गई है तुम लोग सब आशीर्वाद दो नहीं तो मैं भी सचमुच मर जाऊंगी। मणि ब्राह्मणी की व्याकुलता और भाव की अवस्था देखकर कर मुग्ध हो गए हैं वे उसके पैरों की धूल लेने के लिए बढ़े ब्राह्मणी ने कहा अजय यह क्या उसने मणि को भी बदले में प्रणाम किया ब्राह्मणी भक्तों को आए हुए देखकर कर आनंद की कह रही है तुम सब लोग आए हो छोटे नरेंद्र को भी मैं ले आई हूँ नहीं तो हंसेगा कौन ब्राह्मणी इसी तरह की बातें कर रही है इसी समय उसकी बहन ने आकर कहा दीदी तुम जरा नीचे भी तो आओ हम लोग अकेले क्या क्या करें ब्राह्मणी आनंद में अपने को भूली हुई है श्री राम कृष्ण तथा भक्तों को देख रही है उन्हें अब छोड़कर जा नहीं सकती इस तरह की बातों के पश्चात बड़ी भक्ति से ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण को एक दूसरे कमरे में ले गई और खाने के लिए अनेक मिष्ठान आदि दिए भक्तों को भी छत पर बैठा कर खिलाया रात के आठ बजे श्री रामकृष्ण विदा हो रहे हैं नीचे के मंझले में कमरे के साथ बरामदा भी है बरामदे से पश्चिम की ओर आंगन में आया जाता है फिर दाहिने और गोवों के रहने की जगह छोड़कर सदर दरवाजे को रास्ता है उस समय ब्राह्मणी जोर से पुकार रही थी ओ बहू जल्दी आ पैरों की धूल ले बहू ने प्रणाम किया ब्राह्मणी के एक भाई ने भी आकर प्रणाम किया ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण से कह रही है यह एक दूसरा भाई है अनाड़ी है श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं सब भले मानस हैं एक व्यक्ति साथ साथ दिया दिखाते हुए आ रहे हैं आते आते एक जगह प्रकाश ठीक नहीं पहुंचा तब छोटे नरेंद्र ऊँचे स्वर से कहने लगे दिया दिखाओ दिया दिखाओ यह ना सोचो दिया दिखाना अब बस है सब हंसते हैं सब गाँवों की जगह आई अब गाँवों की जगह आई ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण से कहती है यहाँ मेरी गाँवें रहती हैं श्री राम कृष्ण वहाँ जरा खड़े हो गए और चारों ओर भक्तगण मणि ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और पैरों की धूल ली अब श्री राम कृष्ण गणों की माँ के घर जाएंगे